ब्रह्म विज्ञान केंद्र से कौला शासन के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के सत्य संकल्प से स्थापित यह अध्यात्म विद्यापन मुंबई में नित्य प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम अभी चल रहा है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में कल सायकाल सत्र में एकादश अध्याय के अष्टादश श्लोक तक हो गया था अष्टादश हो गया था, है? था। हो गया, गया था अष्टादश हो गया था ना अष्टादश श्लोक तक हो गया था एकादश अध्याय में विक्स रूप में आगे उन्नीसवा श्लोक चलेगा भगवान का जो विश्व अर्जुन ने प्रार्थना की जैसे आपने कहा इसे सब मैं मानता हूं उस रूप में देखना चाहता हूं यदि मैं देखने देखने के लिए मैं समर्थ हूं आप इसे मानते हैं तो मुझे थोड़ा रूप दिखाइए परमात्मा ने रूप दिखाया किंतु कहा देखो जिसे चाहते हो देखो जो देखना चाहते हो देखो जो कुछ नहीं दिखाया तो उसको देखो किन्तु मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं क्योंकि तुम्हारी चक्षु से नहीं दे सकते तो दिव्य चक्ष श्रेजी गुप्त होकर के अर्जुन देकर करके अर्जुन दे भगवान से बोल रहे क्या क्या मैं देख रहा हूँ अनादि मध्यांत अन वीर्य अनादि मध्यांत अनंत वीर मनंत बाहू शशि सूर्य मित्र मनंत बाहू शशि सूर्य मित्र पश्या तां दीप्त हुता सशाता स्वतेज सादेज साद अनादिम्ध्यामस वीर हनु शशिशूर्य प्रथम पद में कितने पद है अनादि मध्यांतम एक पद है आगे कुछ बाकी अनंत वीरियम अनंत वीरियम दो पद हो गया अनादि मध्यांतम मैं देख रहा हूं आपका जो रूप है रूप के आदि नहीं मध्य नहीं अंत नहीं अनादि मध्यांतम रूपम अनादि अनादिध्या आदि मध्य अंतर ही आदि नहीं अंत नहीं भी नहीं अनंत वीरियम आपके रूप है अनंत वीर अनंत है सामर्थ्य व शक्ति और अनंत बाहुम रूपम अनंता बाह यस्विन स्वर रूप आपके सर पे बाहु अनंत है कितने नहीं जहां देखो सर्व है बाहु बहुत है शि सूर्य नेत्र चंद्र सूर्य नेत्र है आपके चठ चंद्र सूर्य के जैसे प्रकाश है तो पश्यामी दीप्त हुता वस्त्र दीप्त हुता हुतास तो होता जो हवन करते उसको कहते हु उसको खा लेने वाला ग्रहण कर लेने वाला हवन करते किसमें अग्नि अग्नि में अब देखिये भूलना पड़ता हाथ देखा गया होगा हवन करते अग्नि में तो अग्नि में गिरी डालेंगे तो अग्नि ले लेती होतम अस्नातित अस्नाती जवन क्यों ओकर ग्रहण करने वाले हताश हो गया अग्नि हताश अग्नि हो गया वो अग्नि है किस प्रकार दीप्तम प्रज्वलित अग्नि कभी अग्नि काम जलती कभी प्रज्वलित है दीप्त हुतास वक्तम यस्य उनका मुख किस प्रकार विश्व रूप का मुख प्रज्वलित अग्नि के समान बहुत अग्नि प्रज्वलित अग्नि मुख है दीप्त हुताश वक्तम आपके स्वरूप में स्वतेजा इधम विश्व तपन्तम् अपने तेज से सारे विष् को तपाते हुए इसे ही आपका रूप में देख रहा हूँ अर्जुन कहते पश्च्यामी से शुरू करके ये मैं देख रहा हूँ पश्च्यामी देवान से प्रारंभ पंचदश श्लोक से आरम्भ हुआ अर्जुन देख करके कर रहे है श्लोक बोलो अनादिद्य मन भाव सधिशूर कशाता हूँ शोक सतेज सीधन दवा पृथिव्यो हृदम तरवा पृथिव्यो हृदम तरंग व्याश्च सवाप्त निश्च सर्वा दृष्टुत वेदं दृष्टुत रूपम तब्र लोकत्रयं लोकत्रयं प्रव्यथितं प्रव्यथितं लोकत्रव्यथ महात्म लोकत्रव्य महात्म साोदम जातक सर्वा दुत ख महात्म द्यावा पृथ्वी इदं इदम अंतरम ही कितने पद के पाद में द्यावा ये द्याव पृथ्वी स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में अंतरम जो बीच में इधम अंतरम पृथ्वी स्वर्ग के बीच में है भूवलोक के अंतरिक्ष आकाश अच्छा स्वर्ग तक आपका रूप स्वर्गत व्याप्त पृथ्वी से लेकर स्वर्गत व्याप्त है व्याप्तम तो पृथ्वी स्वर्ग के बीच में जितने स्थान सब आपसे व्याप्त है एक न्वया आप अकेले ही व्याप्त तो होकर केवल इतने नहीं दिशा सर्वा सारे दिशा भी आपसे व्याप्त है सब सर्वोर आप व्याप्त ही है जहां देखे आप ही दिखते हैं ये जो आपका रूप है बड़े उग्र क्रूर रूप है और अद्भुतम है अद्भुरूप आश्चर्यजनक है इसे अद्भुत और क्रूर रूप को देख करके दृष्टवा देख करके तब उग्रम अद्भुत रूपम दृष्टवा आपके जो क्रूर पू अद्भुत आश्चर्यनक रूप है इसको देख करके हे महात्मन संबोधन करके हे महात्मन लोकत्र प्रव्यथितम तीनों लोक प्रकर्षण व्यथितम भय करने लगे भयभीत तो होकर भयभीत हो गई तो तीनों लोक तीनों लोक में जीतने हैं सब डरते हुए भयभीत तो हो गए इधर उधर भागे फिर भागते दिखाई पड़ते इधर उधर कहां कोई भागता है डर कर देखते कहां पराई सू तीनों तेनो लोक विंजितने सऊ अदुत रूप उग्र रूप दी श्लोक फलो दृथिवृदमतर प्राप्त रूप मेद्रोक दृष्ट्वा है द्र नहीं कोई द्री को द्रव बोलते दृ को कहीं द्रु बोलते है जो री है ना आ, य, उ, री वस्तु तो री नहीं रु नहीं इसका उच्चारण अलग है में ई कार देंगे तो री होगा हरी में जो री है ओ री नहीं आ, य, री में। और रु कहेंगे वो रू नहीं रु नहीं वे री र, र री रू इन तीन से विलक्षण कृष्ण कृष्ण कोई क्री कहते कोई क्रू कहते ऐसे कहीं चलते है क्रू कहते का कहीं कृष्ण कहते तो किंतु कहीं कहीं क्र कहते क्र भी नहीं <laughs> ब्रज को बीर्जा कहते हैं ब्रज है ना ब्रज में है रो कहते ब्रिज प्रणव को कहते प्रणव को री री को री को कहीं रो कहते दृष्ट्वा है दृष्ट नहीं दृष्ट्वा क्या रूप है क्या विभत है दृष्ट्वा दृष्ट अवय अव्य दृष्ट क्वा त्वा जुवते दृष्ट पठित उगत ये सब यह भी अद्भुत रूप दे करके तीन लोग प्रकर्ष व्यतीतम अच्छी तरह से थोड़ा भी ड्री बहुत डर है सब आगे इसलोक बोल दिया ना आगे देखो अमी घा विशंति अमीर संघा विसंति केचिभ प्राजलो गृहती कैचि प्राजलो गृह स्वस्ती उहर्षि सिद्धसा स्वस्ती महर्षि सिद्ध संघा स्तुवि स्तुति पुष्क सुरसंग के चित स्वस्तुक्ता मिश्रा सुवंति पुष्प द्वितीय पद क्या है भीता भी, भी दीर्घता भी दीर्घ भी कोई भीता भी कह देते हैं जलो गृहसो क्राजलो गृह अमी विशन्ति जो अर्जुन ने काता यद्वा जेम यदि वो जेयु अर्जुन का संशय था हम जीतेंगे अथवा वो जीत लेंगे तो भगवान उसको दिखाते हैं कि पांडवों का पांडवों की जय होने वाली इसको दिखाने के लिए भगवान रूप दिखाते हैं ये कहते हैं अमित व सुर संघा सूरों का संघ समुदाय योद्धा जितने सब है संघा विसंति प्रवेश करते आपके मुख में प्रवेश करते है के भीता प्राजलो गृहती कोई डरते डरते हाथ जोड़ करके स्तुति करते स्वस्ती तूता महर्षि सिद्ध संगा तुवंती महर्षि सिद्ध समुदाय सबू कहते क्या भगवान का ऐसा रूप ये क्या दिखता है क्या होने वाला है स्वस्ती स्वस्ती स्वस्ती कहते स्वती स्वस्ती कहते कल्याण हो जगत का महर्षि सिद्ध समुदाय सब महर्षि संग सिद्धों का समुदाय स्वस्ति कहकर स्तुति करते हैं आपकी स्तुति करते हैं किसके द्वारा स्तुति करते हैं पुष्कला भी स्तुति भी स्तुति के द्वारा पुष्कले पुण्य संपूर्ण सब अर्थ शब्द सदा भक्ति युक्त स्तुति के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं स्वस्ति स्वस्ति कहकर सब आपके इस रूपित करते हैं है युगव होने वाला है कुछ अशुभ होने पर कुछ उत्पात होता है कुछ सूचित तो होता है कुछ देखकर के सब लोग कहते क्या होने वाला जगत में संसार में क्या होने वाला जो अशुभ कुछ होने वाला है उत्पात आदि कुछ उसके कारण कुछ देखकर के कहते देख कल्याण हो सत्य हो ऐसे प्रस्तुति करते परमात्मा से जब भय करते हैं, उस समय भगवान को नहीं मानने वाला ही भगवान को मानता है और कोई गति नहीं फिर आप करेंगे क्या तुति तो करनी पड़ती जो बहुत कुछ नहीं मानता है और डर जाता है तुर। तुरं तो तुरंत और बाकी कुछ उपाय जो है तो कुछ उपाय करते जहां कुछ उपाय नहीं तो भगवान की तुति तो करते हैं और यदि पहले से समझ ले जितने उपाय हम करते सब उनके अधीन अधिनय उपाय करे नहीं करे रक्षा करने वाले परमात्मा है ऐसा समझ करके परमात्मा के भरोसे शुरू से रह जाए तो परमात्मा की क्रिपार कृपा की प्राप्ति हो जाती है किन्तु अहंकार से रहता है लगता है कि हम करते हैं हम प्रयास करते हैं प्रयास करने पर थक जाता है द्रौपदी जी में हाथ दोनों ऊपर उठा दिया भगवान के शरण में तो तुरंत रक्षा करते हैं। भगवान को रक्षा करने के लिए प्रकट होने के लिए पास आने के लिए समय नहीं लगता है हम जाने के लिए हम प्राप्त करने के लिए हम तैयार नहीं हो पाते है हमारे में कम थी तो भगवान ऐसे सब महर्षि युद्ध संस्तुति करते हैं हाँ श्लोक बोलो आमी अमी ही विसंधि स्वस्थिका महर्षि प्रसंगा स्वीकृति पुष्क ला रुद्रदिया वसवो ये चाध्या रुद्रदिवसो ये चाध्या विनो मतस्म विश्वेश्विनो विश्वश्नो मतस्म प गुसिद्ध सघा गचा सुर सिद्ध संगा वीक्ष विस्मृताे वीक्ष विस्मताश्रा दिता वसा मारुता गुरसे विस्मृता सर्वे भिक्षंतेम पाते है क्या भिक्षंतेम या शब्द अच्छा। भी बनता है ताम भी बनता है तो ओवा शब्द पाठ है कहम पाते कोई आपत्ति न अर्थत एक ही मतलब तुमको ताम को तादश हो जाता है रुद्रादित्या रुद्र एकादश रुद्र द्वादश आदित्य है वर्ष आठ ये चाध्या साध्य देवता है विश्वदेव देवता है अश्विन दिवचन अश्विन कुमार दो मरुत मरुदेवता उचा से उष्माश्च पीतले लोग गंधर्व यक्षा सुद्ध संघा गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध यानी के समुदाय ये सब आपको तांत आपको देखते हैं खाली देखते नहीं सर्वे विस्मिताच आश्चर्य होकर करके देखते रहते विस्मय को प्राप्त करके गंधर्व का नाम दे दिया हा हा हू हु, हा हा नाम है हा हा शब्द नहीं करते एक गंधर्व है उनका नाम है हा हा एक, है, है है। एक गंधर्व है उनका नाम है हु लघु कौन दी हुई हा हा सो बनता है हा, हु, हा, हु। हा, हु। हा, हा, हा, हा हा हा हा हऊ हा हा, हा हा हा हा हा हा हा हऊ हा हा हाहा हा हा हा हा तृतीया में क्या वजह हा हा अच्छा हा हा बने हस्तिया हाँ, नहीं हा हा हाभ्याम हाभी हा हाई हा हाभ्याम हाहाभ्य रूप चलता है हो हू हाँ, हा हाु, हाु, हा हा ऐसे यक्ष है कुबेर आदि असुर है विरोचनादि भी असुर है असिद्ध है कपिल आदि सिद्ध उनके संघ सब देखते हैं विस्मित होकर आश्चर्यचकित होकर के सब देख रहे हैं इधर उधर से अर्थात तो उनको भी वो सब देखते हैं रूप ऐसे रूप हा अर्जुन को तो देखा है कि सिद्ध देवता लोग भी देखते हैं, स्लोको बोलो रुद्रादित वस भू साध्या विशेष नौ मृत गुरक्षता थोड़ा आगे दौड़ जाते हो लम थोड़ा लंबा करके बोलना उनके थोड़ा लंबा करके बोलना से मिल करके अब थोड़ा आगे चल जाते हैं। जा। रूपम महते बहुवक्त्रमेत्रं नेत्र रूपम महते बहुवक्त नेत्र महाबाहो बहुबाहू रूपादम महाबाहो बहुबाहू रूपादम बहुदर बहुदन कराल बहुधर करालं दृष्ट्वा दृष्ट लोक हम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता हम रूपं बहुभ नेत्र महाभाव बहु बहु बहु रूप महत ते, ते कहता तब तुम्हारा आपका रूप जो सर्वे बहुत बड़ा है महत कहा उसका कुछ अंतरिकता नहीं बहुत बड़ा है जहाँ देखो और बहुवक्तर नेत्रम, नेत्र बहूनी नेत्रानी, नेत्रणीस्मिन वक्तरे मुख नेत्र मुख बहुते तो चख बहुत बहुत मुख नेत्र है रूप में ये देखता हूं हे महाबाहु, बाहु भी बड़े बड़े हैं और कितने बाहु है बहुबाह पादम बाहु भी बहुते उद भी बहुते है और बाह रूपातम सब बहुते है शरीर पूरा बहुत है और बहुदरम पेट भी बहुते बहु बहुधा करालम धा दांत हे भयंकर बहुत तो भयंकर कराल भयंकर दस्टा से युक्त है दांत बहुत इसको देकर के लोग दृष्टवा सारे लोग आपके रूप को दे करके प्रव्यथिता पहले भी कहा था प्रव्यथित प्रव्यथित महात्मन ये अद्भुत देकर के भविष्य में आया था लोकत्र तीनों लोग डर रहे तीनों लोग डर रहे कहे अपने भय नहीं कहा था समय इतने भय नहीं हुआ था यहां सर्व लोग व्यतीत तथा अहम भी सब लोग के बहते थे तो मैं भी डरने लगा हमको पहले लगता है ऐसे रूप ही बहुत हाँ स्लो बोलो रूप मस्ते बहुब महाबा बहुबाहो रूपालम बहुधरम बहु दृष्टा करालम निष्ठा लोका सब लोग कहते भगवान दर्शन नहीं देते है एक तो भगवान को दर्शन देंगे तो कोई देख नहीं सहता है अर्जुनों को दिव्य से देने पर भी देखा था बहुत बड़ा कठिन दर्शन करना इतने प्रकाश है दुर्लक्षण और वो भी देखते देख जानता है मेरे शाखा भगवान का रूप देखाते हैं कि रूप देखते थे थे वो भी डरने लगा और लोग की बात क्या है आगे भी अर्जुन कहता है कि इसे देखते कि क्या लगा उसका अनुभव होता है नभस्पीप तमनेक वर्ण नभस्प तमनेक वर्णम व्याता नन दीप्त विशाल नेत्र व्याता ननंदी तशाल नेत्र दृष्ट ही तां प्रव्यथिता दृष्टा तां प्रव्यचितात्मा धृति निंदा मी शम विष्णु धृतिन विन्दा शुो नवास्ंदेकमनेवण देश त्मा सामच विष्णु नभस्पम पूरा आकाश सब स्पर्श करने वाला आपका रूप है स्वर्ग मरते सब सब दिखता है भरा हुआ दिव्यतम प्रज्ज्वलित रूप है आपका अनेक वर्णम उसे वर्ण भी बहुत प्रकार है विभिन्न प्रकार है व्यान आनन मुखे है व्यात खोला हुआ मुख मुख खोला हुआ प्रज्वलित अग्नि की जैसे मुखे है दस दांत भयंकर बहुत है ऐसा मुखो कोल करके मुख बंद करने पर दांत पता नहीं चलेगा दांत भयंकर और अग्नि जैसे है प्रज्वलित और कोल कर है खोल कर रखा है तो और भय लगेगा दीप्त विशाल नेत्रम चर्चे बड़े बड़े प्रज्वलित अग्नि के जैसे ऐसे नेत्र आपके रूप में एक नहीं नेत्री बहुत नेत्र है सारे नेत्र सब प्रज्वलित है बड़े बड़े नेत्र है दृष्टवा ही तो आम प्रव्यथिता अंतरात्मा आपको देखकर के अंतरात्मा तो प्रकर्ष है व्यतीत भय भी तो बहुत हो गया मन अंतरात्मा मन अंतरात्मा स्व आत्मा शुद्ध आत्मात्में आत्मा तो, तो कुछ नहीं होता है मन को आत्मा रूप से मान लेते हैं अंतर अंतरात्मा प्रकृत से न व्यथित हो व्यथ करके संचलित हो इधर इधर भय कर जाता है तो धैत में न बिंदा में धैर्य में प्राप्त नहीं करता हूं अधैर्य हो गया अब नहीं हो पाता हूं समंज विष्णु असम उपषम मन संतोष शांति नहीं प्राप्त करता अशांत बिल्कुल विचलित तो हो जाता हूं क्या करना क्या नहीं करना कुछ आगे पीछे कुछ ऊपर देखकर इतने अत्यधिक अत्य भय हो जाता है तो उस तो समय कुछ कर नहीं पाता क्या करना कभी कर कभी -कर भय से कुछ ना उल्टा पाल कर लेते हैं इतने भय हो गया आप लोग तो भय नहीं क्या ना अभी <laughs> जब इसे रूप कल्पना करें तो भय लगेगा जैसे जैसे पढ़ते हैं ना ऐसे ऐसे कल्पना कर सामने साज भगवान इसे रूप देखाते हैं हम देख रहे विचार करो हाँ बोल श्लोक नभ स्मृशा दे तमने कर्ण व्यात्ता नीतनेत्र धृष्टाई का व्यतिता धपनिश विष्णु कराला निचते मुखानी दृष्टा कराला निचते मुखानी दृष्ट का काला न लसनिभा दृष्ट का काला न लसनिभा दिशो न जाने न ले चर्मा दिशो न जाने न लभे च शर्मा सीद देवे स जगन निवास प्रशीद देवे स जगन्वास मुखानी निष्ठ वाला नल सन्नी न जाने नलबे चर्मा प्रसीद देवे जगन्स मुखानी थे दस टा आपके जो मुख प्रज्वलित तो अग्नि के समान है उसे दस दांत कराल भयंकर दांत है दृष्टे कालानल काला नल कैसे कालानल सन पहले तो प्रज्वलित तो अग्नि के साथ समान कहा था यहाँ कहते कैसे मुख है कालानल सन्निभानी काल जब समाप्त होता है अग्नि सारे सब को जला कर भसमण कर लेती प्रलय के पहले कालानल नल के सदृश्य आपके मुखो काला नल सन्निभानी मुखानी दृष्टि ही वो आपके मुखो कालानल के समान अग्नि प्रलय काल में अग्नि के समान वही से प्रलय काल अग्नि को जला करके भसम कर देती समुद्र पानी सुख जाती पत्थर पत्थर भी सब भस्म हो जाते हैं लुहा सब कुछ भस्म हो जाते ऐसे आपके मुख है देखकर के करके दिग्भ्रम हो गया दिशो न जाने अभी पूर्व पश्चिम दक्षिण हो कुछ पता नहीं मैं कहा खड़ा हूं क्या देख रहा हूं कुछ मरू नहीं दिसो न जाने न लभे च शर्म शर्म सुख शांति कल्याण नहीं प्राप्त करता हूं हे देवेश हे जगन्वास प्रसिद्ध प्रसन्न हुए प्रसन्न हुए अभी दब डर गए तो की प्रार्थना करते है देवाना भी सदैव सदैव का तो अभी जगत का अधिष्ठान ब्रह्म पर ब्रह्म है प्रसिद्ध प्रसन्न हुए कृपा की और डरने अधिक होने पर आगे सहन नहीं होगा श्लोक बोलो नष्टा कर लानी छ जानेगन निवास हाँ अर्जुन भी प्रार्थना करते प्रसन्न हो जाइए अभी सबको प्रार्थना करना है ध्यान करना है नहीं तो आगे जैसे रूपए दिखाएंगे तो फिर इधर अधिक डर लगेगा अभी थोड़ी देर सब आंख बंद करके स्थिर होकर के ऐसे भी का प्रार्थना करें पहले काल प्रश्न किए थे अनंत समापत्ति अनंत नाग सामने करके ध्यान किए थे अब ये भगवान का ही रूप है विश्व रूप जैसे जैसे रूप कहा गया जितने स्मरण होता है बहुत है मुख बहुत है हाथ पैर बहुत है पेट बहुत है चपची बहुत है मुख अग्नि के, के समान है भयंकर दान है चक्षु भी बड़े बड़े अत्यंत प्रज्वलित है सूर्य के समान है कितने मुख है अनंत मुख है साहु व्याप्त है ऐसे रूप है आदि अंत मध्य रही उसका ध्यान करना जैसे सामने हमारे भगवान प्रकट हो गए भगवान तो सर्वत्र रहे और उसी रूप का हम सामने दर्शन कर रहे जैसे अर्जुन देख रहा है ओम हरे ओम हरे ओम, ओम, ओम तस्सत ध्यान करने के बाद अच्छा ध्यान लगने के बाद यदि आपको भय नहीं लगा तो परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न है अर्जुन ने प्रार्थना की प्रसन्न हो जाइए भय नहीं लगा तो प्रसन्न है जिसको भय लगा जैसे सचमुच भय लगा तो उसका अच्छा ध्यान लग गया तभी तो भय लगा भय भी नहीं लगा ध्यान भी नहीं हो पाया उसका ध्यान संसार में होगा किस किस को के थोड़ा ध्यान करने पर मन तो हट जाता है संसार से किंतु वहां तमोगुना लया अवस्था जाती है निद्रा जाती है ये ध्यान में बड़े प्रतिबंधक है उसको दूर करना पड़ता है ध्यान के समय वो निद्रा आ जाने है। होता है आगे ध्यान क्या होगा पता नहीं चलेगा समय चल जाएगा कुछ लोग उसको ही ध्यान मान करके खुश होते अच्छा ध्यान लग गया उसमें भी सावधान रहना चाहिए लय सम्बोध चित्तम लयावता निद्रा जैसे तो उसमें धेय क्या है उसका चिंता न करें। ध्यान धेय का चिंतन ध्यान है चिंतन पहले चित्तवृत्ति निरुद्ध करते मन इधर उधर भागता है उसको हटा करके लक्ष्य में लगाना पड़ता है कोई धेय लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा बाहर हो अंदर हो सगुण साकार हो अथवा तो शुद्ध स्वरूप अपन से भिन्न भावना कोई करता है ज्ञान मार्ग अपने चिंता करता हम अस्वि ब्रह्म कोई देह होना चाहिए तो देह में लगाए मन को बाहर से हटा करके आत्मसंस्थ मन करवा न किंचित भी चिंत आत्मा में मन को लगाने के बाद कुछ चिंता नहीं करे कोई कोई ऐसे मानते हैं कि कुछ भी चिंता नहीं करने से ध्यान लग गया कुछ भी चिंतन करना इनका करना भगवान का हैं आत्मा संस्थम मन कृत्वा मन आत्मा में स्थिर हो गया मन आत्मा में लगा करके और कुछ चिंता नहीं करे अर्थात मन आत्मा का चिंता न करे ब्रह्म ज्ञान होता है तो ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म अहमअम ब्रह्म इसे ब्रह्म ज्ञान निश्चय आत्मा का ज्ञान शब्द से कन स होता है बुद्धिपूर्वक वेदांत शवन करने से जो निश्चय हो जाता है ये सब माया माया के कार्य से उकित है अधिष्ठान सत्य एक अद्वितीय तत्व है जिसको श्रुति में कहा गया सर्वम खल इदम ब्रह्म भगवान ने भी कहा वासुदेव सर्वम आ यहां भी कहा अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशय तो। सारे भूते के हृदय में आत्मा हूं वही आत्मा ही ब्रह्म एक आत्मा है सर्वत्र सबके अंदर है उसका चिंतन अभी तक तो जो चल रहा है जो माँ में ब्रह्म हूं ऐसा चिंतन कठिन है जग जन्मादिकारण परमात्मा है उसका क्या चिंतन करेंगे किस प्रकार कभी थोड़ा कठिन होता है इसलिए अर्जुन ने पूछा केश केश भावेश चिंतोशी भगवान मया कैसे चिंतन करो भगवान ने विस्तार विभूत योगी में बताया बताने के बाद अब अर्जुन कहता थोड़ा मैं देखना चाहता हूं आपके ऐश्वर्य शक्ति युत कैसे तो, तो भगवान प्रसन्न होकर रूप दिखाते हैं जिनका मन नहीं लगता है तो ये एकादशाध्याय विश्व रूप दर्शन श्लोक पढ़े पढ़कर के कैसे चिंतन करें एक एक श्लोक में जैसे रूप कहा गया ऐसे चिंतन करें ऐसे चिंतन, करे, चिंतन करते करते ध्यान लगना होता है अगर नाग में सास का चिंतन बाहर चिंतन ये सो धारणा है वो पहले होता है आगे ध्येय लक्ष्य परमात्मा की चिंतन करने के लिए कुछ आकार फोटो चित्तरी से रखकर चिंतन करते चरण से लेकर के ऊपर तक ऐसे परमात्मा के स्वरूप पर चिंतन करते समय करते करते मन उसमें तो लग जाए तो संसार हट जाए तो थोड़े मन लगने पर ध्यान होने पर उसमें जो थोड़े सात्विक आनंद प्राप्त होता है उससे साधक थोड़ा ध्यान करने में आगे प्रवृत्त होता है प्रगति होती है तो भी समझ पाता है विषय चिंतन के विषय मन एकाग्र ध्यान लगने से थोड़ा आनंद आता है विषय चिंतन से विषय ग्रहण से मन में ग्लानि होती है, इंद्रिय मन से तक जाते हैं जितने भी विषय ग्रहण करे अंत में अंत में फिर उस कुछ लाभ नहीं मन तक जाता है व्यर्थ बर्बाद हो गया समय किन्तु तो थोड़े समय ध्यान लग जाता है तो इतना अच्छा लगता है एक क्षण कभी ध्यान किया तो आगे भी कितने दिन तक दिन भर अच्छा लगता है प्रातःकाल थोड़े समय यदि मन तीर हो गया दिन भर अच्छा लगता है इसे थोड़ा भी अभ्यास करे पाठ पूजा करते समय थोड़े से चिंतन करने के लिए तीर हो करके परमात्मा जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहां भी इसे चिंता न परमात्मा के चरण पर मैं बैठा हूँ पूजा करते समय कोई चंदना तुलसी पुष्पादि देते हैं कुछ माला चढ़ाते हैं धूप देते हैं दीप देते हैं तो समय ऐसे विचार कर भगवान सामने है मैं चरण में आकर पूजा कर रहा हूं ऐसे बैठ कर थोड़े समय चिंता करे ये ध्यान करने में कहे मानस उपासना भी है सब मन से करना है कुछ नहीं सामग्री किन्तु मन से करता है कोई पूजा तो परमात्मा उसको भी ग्रहण करते हैं। सामग्री के बिना बैठ करके मानस पूजा बताएंगे कभी बताया था पहले प्रसिद्ध है कोई कोई करते हैं। एक घंटा तक, तक आराम से भगवान की पूजा आदि हो जाएगी मन नहीं लगता तो मानस पूजा करें और परमात्मा मानस पूजा का ग्रहण भी करते हैं। बाह्य सामग्री आडम्बर क्या विषय मना ये तो सो सामग्री है अपने पास सामर्थ्य तो होना चाहिए सामग्री कंजूस नहीं होनी चाहिए और उसके साथ मन को लगाना चाहिए बाहर सामग्री हो करके यदि तो अहंकार हो गया हम बहुत मेरे पास बहुत है मैं बहुत भक्त हूं भगवान में मन नहीं लग, पा, लग पाया तो सामग्री से भगवान कोई मोहित तो हो जाएंगे कि तो भगवान को अपने वस में कर ये संभव नहीं हाँ परमात्मा के मन लगाए और अपन सामर्थ्य के सा सामग्री हो ध्यान तो होता है चिंतन मन को लगाना चाहिए परमात्मा कृपालु है, थोड़े प्रयत्न करते हैं तो फिर मन लग जाता है जो असंभव सा लगता है अभ्यास करने से सरल संभव हो जाता है अभी सविश्वास लोग नहीं हुआ नहीं सभी पच्चीस हो गया अमी चवांत राष्ट्र पुत्र अमी चाधराष्ट्र पुत्रे सहन पाल सर्वे सहन पल सीष्मोण सूत पुत्रस्तथा तथा सहास्मदीयरपी योध मुख्य सहास्मदीयरपोध मुख्य हमी चौंधत पाठश पुत्रे सहैवा वलिफा सन्ध्मोड़हपुत्र अमी च धृतराक्षस सर्वे अवनिपाल संघे सह भी द्रोण श्रोत पुत्र तथा सहास्मदीर योद्ध मुखी के साथ आगे विसंती भी, प्रवेश करते हैं क्रियापद के आगे, आगे। सत्य के प्रवेश करते है धृत पुत्रा प्रविशंति आपके मुख में प्रवेश करते कौन प्रवेश करते पहले ध्रतराष्ट्र से पुत्रा दुर्योधन आदि केवल नहीं अवनी पाल संघ ही सह एव अवनीय पृथ्वी पृथ्वी के पालन करने वाले राजा राजाओं के समुदाय संघों के साथ है। एक संघ नहीं कितने राजाओं के समुदाय के साथ दुर्योधन आदि आपके मुख में प्रवेश करते हैं आपके मुख कितने छोटा है क्या बहुत बीड़ा है काला नली के सदृश दसा बड़े बड़े भयंकर दांत है और उनमें इसमें में ये भी सब भी है भीष्म भी प्रवेश करते हैं। द्रोण है सुतपुत्र कर्ण भी प्रवेश करते हैं। असो सुतपुत्र सहाअस्मदी हमारे में इसको दृष्ट भी योद्ध मुख्य योद्धा में मुख्य है वो भी स्वप्रधान भी प्रवेश करते है आपके मुख्य में ये देख रहे हैं अर्जुन बोले स्रोत अमी चंद्र सुत्रे सहैपाले भी सूत पुत्र तथा सहस्मदीय तोध मुक्ष प्रथम पाद पुत्राहा विसर्ग हे आगे क्या बन रहे सौ के पहले विसर्ग रहता है और क्या रहन से परम रहन से द्वितीय देखो सहेवा बने पाल संघ ही विसर्गे क्या आगे बन रहे विराम विराम होने के कारण विसर्ग हो गया नहीं तो बाद में भव रहेगा तो विसर्ग नहीं होगा किन्तु यहां पुनः विराम होने से विसर्ग हुआ एक पाद पूरा उनसे विराम नहीं है किंतु तो दो पाद द्वितीय पाद पूरा तो विराम है तीसरे विसर्ग हो गया और योद्ध मुख्य ही चतुर्थ पाद गंत में भी विराम होने से विसर्ग हो गया आगे वक्ति वक्ति धन करा भयानका कराला भयानकाचि विलग्ना दशनाषु कलग्ना दशात संदृश्यूत सदृश्य चुनैंग वक्त निश्ति नष्ट भयानका कची निमग्न वस्त्राणी दंष्ट कराला भयानका वस्त्रणी ते त्वर मना विसंती विसंति प्रवेश करते हुए प्रवेश करते हैं वे कौन ये जिनका नाम पहले ले लिया अमी धृत राष्ट्र से अवनीपाल संघे सह भीष्मोणपुत्र तथा असम योद्ध मुख्य ही सह हमारे युद्ध में मुख्य दृश्य दि होने के साथ ध्रष्टा कराला कानी ते मुखानी भयानकानी मुखा वस्त्रानी परमा प्रवेश बहुत जोर से प्रवेश करते हैं धीरे धीरे नहीं आराम से मुख प्रज्वलित अग्नि से शीघ्र प्रवेश करते दौड़ करके आगे कहीं दृष्टान्त कैसे प्रवेश करते हैं अग्नि प्रज्वलित अग्नि में कीड़े सब जैसे प्रज्वलित हो जाते हैं भ्रष्ट कर लेते हैं ऐसे जोर से प्रज्वलित होकर अग्नि को बुझा देते या स्वयं कदम हो जाते किड़े स्वयं भस्म हो गए सब प्रवेश कर लेते हैं बोर जोर से भरा नहीं थे त्वर माना विसंति मुख कैसा है धन कराल नहीं का कराल भयंकर बहुत बिलकरारे विचित्र बड़े बड़े भयंकर भा, भयानक ये आते मुख जो प्रवेश हो जाते हैं केचित विलग्ना दशातरे चुनित रुत्मांगी संश्यंते दात के बीच में कोई लग जाते हैं जैसे कोई भोजन करता है तो दांत के बीच में कुछ लग जाता है फिर तो साफ करते हैं दोनों दर्शनार्थ है कोई साग आदि पत्ते साग खाते है तो दांत कहें रह गया तो दिखता है अन्य कोई पदार्थ दिखता नहीं केंदु काला दिखता है और कभी नहीं दिखने पर ही कुछ लग जाता है दांत के बीच में कैसे भी लगना कोई कुछ में लगे संदिशन दिखते न लगे और कैसे उनका उत्तम आंग चून्नी उत्तम आंग सिरह सिरह चून्न हो गया देखो <laughs> कोई, कोई जैसे कि पता खाया तो दांत में पता लग जाएगा कोई मांस खाया है तो उसके मांस भी लग जाएगा ऐसे बीच में दिखते है उत्तम अंग सीरा चून्न चिन्ह हो गया ऐसे लगे हुए दिखते हैं स्व आपके दांत बड़े बड़े दांत के अंदर ये भी बीरसो बड़े बड़े है कभी छोटा छोटा नहीं है तो भी दांत के बीच में ऐसे दिखते है हाँ स्लोक बोलू वक्त दृष्टा कराला दयान का चिंदी लग्ना दशना करेश कैसे प्रवेश करते उसके लिए दृष्टांत देता है अर्जुन यदी भवो बुबेगा यहां बुबेगा समुद्रमेवा विमुखा समुद्रमेवा समुद्रवा विमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोकवीरा तथा तवामी कबीरा विशंति वक्त्यल्तीशिवराण्य विज्ज्वल तथा नीनागा सम विमुखा द्रवंसी तथा तवामी नरला यथा नदी न बहु अंबु वेगा नदी बहते तो अंबु जल के वेग प्रवाह वर्षा के समय पानी आने पर नदी में कितने जोर से पानी बहते जाते हैं अंबु के वेग त्वर शीघ्र जाते हैं समुद्र में भी अभिमुखा द्रवंती वो जब बन्या के समय बाढ़ के समय गंगा आदि नदी किनारे बैठ कर देखते हैं पानी कितने है, पानी भर कर सब बहते जाते जोर से भाग उस जाते उसमें बड़े बड़े लकड़ी पेड़ भी बह जाते हैं ऐसे जोर से समुद्र में बा समुद्र की ओर दौड़ते हैं देखने से लगता ही लगता है जैसे कि समुद्र में जाकर जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तो तक शांति नहीं ऐसे भत्त जाती है बा, किसी को नहीं देखते भत् जाते जिसकी श्रद्धा है तो स्नान आचमन करो पाप धो लो तो कोई बात नहीं कुछ की चिंता नहीं और किसको चाहिए तो लेना है तो ले लो नहीं तो अपने दौड़ते हैं जोर से वो इधर उधर नहीं देखते हैं साधो को उसको देखकर इसे करना है पर लक्ष्य परमात्मा प्राप्त करना है तो दौड़ना है इधर नहीं तो उधर नहीं दिखना <laughs> गंगा पर दुबाते समय आगे पीछे दिखते हैं भाई दाई नहीं दिखते हैं कुछ नहीं हाँ आगे पीछे कहीं हो गया कोई आ गया कोई चलते चलो कहीं लग जाता है कोई पास में आ गया कोई वही कहीं धोखा तो लग गया किंतु कुछ हो जाए कोई धक्का लगा दिया तो उसके साथ झगड़ा भी नहीं करता आगे चलो ये संसार में ही कोई बोलता इधर आओ कोई बोलता इधर आओ कभी पानी इधर चला गया कभी इधर चला गया कहीं धक्का लगता है वो सब छोड़ कर आगे चलो कुछ थोड़ा इधर उधर हो गया तो उसमें परवाह नहीं करना आगे चलो आ, कोई कहेगा बोलेगा हाँ हमारे यहां नहीं आए हुए हमारे यहां नहीं आए हमारे यहां खेतों में पानी नहीं आया दोनों तरफ खेती करते हैं तो चाहते गंगा जी आ जाए मिट्टी थोड़ी उर्वर मिट्टी आ जाए पानी भर जाए फिर आगे हम कुछ खेती करेंगे कभी चला गया कभी नहीं चलाएगा किन्तु मई गया आ तो कोई कुछ चुकाएगा कोई कुछ चुकाएगा इसको भी सोचते नहीं आगे ही लक्ष्य को पहुंचना है परमात्मा को प्राप्त करना है तो ये सोचना पड़ता है आप थोड़ा कभी कुछ इधर हो तो हो गया हो गया फिर आगे चलो कहा गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी भी चिंता नहीं लक्ष्य के ओर चलना है लक्ष्य में पहुंचना है समुद्र में वहां मुकाधरबंदी इसी प्रकार ये जो नरलोक भी रहा नरलोक में बी रहे बेषम द्रोण कर्ण दुर्योधन आदि सारे राजा मुख्य योद्धा दुर्शोधन आदि कोई सामान्य नहीं है किंतु विचन्ति द्वितिया बहुजने सुबंते जलते हुए क्रियापद जलते हुए मुख अग्नि से प्रज्वलित प्रकाशमान मुख में, में प्रवेश करते हैं है जोर से प्रवेश करते हैं श्लोक बोलो यथा नदीना समुद्रमेव तथा तवामी नर यथा यहादीत ज्वलन पतंगा यथा यहादी ज्वलन पतंगा विशति ना समा विशा समृद्ध वेगा तथा ना विशति वा वक्ता समृद्ध वेगा सवा वक्ता समृद्धरेगा यहादीत जलन पतंगा विशंखि नशा समृद्धरेगा सजैव नाशा विशंखी लोका यथा यहा पतंग प्रदीप्त ज्वलन नशा विसंति पूर्वाद पदमें दृष्टात हुआ यहां कर्तपदे समृद्धवेगा पतंगा पतंग पक्षी चोटे चोटे समृद्ध वेगा समृद्ध वेग और ये शांति जोर से वेग से प्रवेश करते गति समृद्ध अत्यंत जोर से जोर से प्रतंग छोटे छोटे पकी अग्नि में प्रवेश करते हैं कैसे अग्नि में प्रदीप्तम ज्वलनम ज्वलन ही अग्नि भक्का दीपतम प्रज्ज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं जोर से प्रवेश करते हैं डरते डरते नहीं जोर से प्रवेश करते आगे पीछे सोचना नहीं कह रहे प्रवेश करते कैसे नाशा भिशंति प्रवेश करते क्या करने के लिए ना समाप्त होने के लिए तथा लोक समृद्ध वेगा तवापी वक्त राणी में नाशा भिशंति सारे सौ समृद्ध वेगा लोका जो जो बड़े बड़े सौर युद्धा बताए सौ लोगोक समृद्ध वेगा समृद्ध वेग अत्यंत जोर वेग के साथ प्रवेश करते हैं कहाँ प्रवेश करते हैं तब आप ही वक्तरानी आपके मुख में प्रवेश करते हैं। आपके मुख में प्रज्वलित अग्नि बहुत अग्नि के समान अग्नि रूप ऐसे जोर से प्रवेश करते किसी नासा ऐसे कीड़े पतंग पक्षी छोटे छोटे प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं जोर से प्रवेश करते हैं इसी प्रकार ये सब आपके मुख में नाच के लिए प्रवेश करते हैं समाप्त तो हो जाते हैं प्रदीपतम ज्वलनम पतंगा पतंग का प्रथा बहुचर जैसे रामा ऐसे पतंगा होना चाहिए किंतु कंतुआ लोप हो गया विसर्ग नहीं रहा समृद्ध बेकार विसर्ग हुआ स्लोक बोलो यथा प्रदीपतम ंगा विसंति नसाया समृद्ध रेगा तथव नशा विसंख्य लोका वक्ता समृद्ध रेगा उस समय परमात्मा क्या रहते क्या रहते बोलो कितने कठिन प्रश्न परमात्मा सामने इतने रूप धारण करके वही तो परमात्मा दिखाते हैं परमात्मा तो सर्वत्र है वही रूप दिखाते हैं वो जो विश्व रूप क्या करते दिखाते हैं ले ली यसे ग्र सम लोकान लोकान वदनैर्ज्व भोकान्ग्र वदनिर्जलध् तेजो समग्रं तेजो भीरापूय्रं समग्रं भाषस्तोग्रा प्रतपति विष्णु भाषस्तभो प्रतप्ति विष्णु से लोकांत लोका वदनिर्जलद्भि तेजो भी ते पूरे जगत समोग्रा प्रतपंच विष्णु जलद भी वदनैर् समता लोकान समग्रान ग्रसमान ले ली है से ये ज्वलधवी अग्नि बधनी आपके मुख अग्नि जैसे ज्वल प्रज्वलित अग्नि उनके द्वारा समनता लोकान समग्रान ग्रसमान सारे लोग को अंदर प्रवेश करते ग्रसमान कोई खाते ऐसे मुख से प्रवेश करते थे आप उनको खाते हो अंदर ले लेते हो प्रज्वलित अग्नि के समान मुख से समानता समग्र सारे पूरा पूरा खा लेते हो ग्रस माना ले ली हसे उसका आस्वादन स्वाद भी लेते हो जैसे कोई कुछ मुख्य में ग्रास करके खा लेता है खुश होकर प्रसन्न होकर के स्वाद भी ग्रहण करता है इसे आप ग्रहण करते हो सब अंदर ले लेते हो और आस्वादन भी करते हो समग्र जगत तेज भी आपूर्य सारा जगत तेज से भर करके वो तेज कहा से आया तब उग्रहा भाष आगे आ उग्रह प्रकाश के तेज से हे विष्णु प्रतपंती सारे जगत समग्र को तपाते तो प्रभा प्रकाश है वही प्रकाश सारे तेज से भर सो भर करके आपके प्रभा सारे जगत को प्रताप करते संत में तपाते है संतप्त तो करते तो तो है प्रतपन प्रकाश में तपाते है आपके उग्र प्रकाश से सब तप्त है सब प्रकाश से प्रकाशित है और तप्त है गर्मी से सूर्य होने पर गर्मी के समय कितने गर्मी है आपके उग्र जो सचि नक्ष चक्ष कितने हैं अनंत चौकी किस प्रकार शशि सूर्य नेत्र सूर्य के समान चंद्र के समान और मुखबे अग्नि काला नली के समान है ये इसी प्रकार तेज पूरा स्वयं प्रकाश और सारे प्रकाश से को तपाते हुए सबको तपाते रहते हैं आप इनको ग्रहण कर लेते हो सब प्रवेश करते आप उनको ग्रहण कर तो ग्रास कर लेते हो अंदर ले लेते हो बोलू ले ले ली से समान समताल लोकान समग्रदन जलदे जो भी पूरे जगत समग्र भाषा समग्रत विष्णु ये अर्जुन देख रहा है भगवान हमारे समे शाका सकाय और ज्ञान उपदेश करने के लिए तो शिक्षक में समर्पित हो गया सारथी वगैरह बैठे थे और रूप दिखाते समय क्या क्या दिखा रहे है ये भगवान है भगवान कहाँ है अभी पूछा था ना भगवान कहाँ है अर्जुन करता है ये बताओ आप ये कौन है क्या रूप इसका आपका क्या है आख्या हिमे को भवानुग्र रूप आख्या में को भवानग्र रूप नमोस्तु तेवर प्रसीद नमोस्र प्रसीद विज्ञात माध्यम विज्ञाचा न ही प्रजा तब प्रवृत्ति नीना तब प्रवृत्ति ख्या को भवान रूपो नमो सुते देव बड़ा नहि विज्ञानित प्रजाना मित्र कवि आख्याई में को आख्यायी में को। कही बताई कही भगवान उग्र रूप कह ऐसे उग्र रूप वाले क्रूर रूप वाले आप कौन है मुझे बताइए इधर तो डर करके कहा आगे इसे रूप दे करके अभी वो थे आप कौन है बताइए फिर भी प्रार्थना करते और कुछ नहीं भय ते ऐसे है दे बर नमस्त थे आपको नमस्कार है प्रसन्न हो जाइए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो सामान्य व्यक्ति से प्रार्थना करते कुछ यहाँ क्या दे करके प्रार्थना करना है परमात्मा को क्या देने का है आपके पास कुछ बात कुछ नहीं कहते आपको नमस्कार है नमस्कार ही परमात्मा को क्या चाहिए कि नाम करवी कर, भी कर क्या कर सकते हैं बात आपको नमस्कार नमस्कार ही करता है भक्त कुछ नहीं केवल नमस्कार मंत्र जबता क्या है शिवाय नारायण आये न वही नमस्कार ही करता है मत जबते है भगवान का क्या मंत्र जपते है भगवान का नाम लेकर उनका नमस्कार नाम लेकर नमस्कार ही ये जापे रामायण कृष्णायन हो शिवाय नम हो भाव भगवते वासुदेवाय नमो सूर्याय नम ये सब तो है हा नमस्कार नमस्कार यही है और कुछ नहीं अब क्या करे भगवान में मन लगाना है मंत्र भी जाप करते नाम भी लेते कि नाम लेकर करते क्या नाम लेने से उनको क्या अच्छा लगेगा भगवान का नाम लेने से परमात्मा खुश हो जाएंगे आपका नाम कोई लेते रहे आपको क्या मिलेगा उसे बल्कि कहीं के नाम लेना अच्छा नहीं लगता है बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए बिना मतलब नाम लेना अच्छा नहीं होता है जहां ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है उनका नाम नहीं लेते आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपणस्य शेष का मन के कलत्र हो अपना नाम भी बार बार नहीं लेना है जिसका जो नाम उसको करके मैं अमुक को कहता हूं अपना नाम उसके साथ जोड़ करके अमु को कहता है जैसे कि इसका नाम देवदत्त देवदत्त कहता है कि सौमित है देवदत्त कहता है कौन कौन बोला है स्वयं देवदत्त ये देवदत्त स्वयं बोलता है अगर तो बोलता है किसका नाम है अतुल है कि अतुल कहता है ये कभी नहीं हो सकता है अतुल स्वयं बोलता है क्या बोलता है अतुल कहता है ये कभी नहीं होगा <laughs> अपना नाम और गुरु के नाम गुरुजन के नाम में नहीं लेते हैं देवताओं की परोक्ष नाम प्रिय होता है प्रत्यक्ष नाम अच्छा नहीं लगता है आत्मा नाम गुरु नाम नामातिकृपण सच अतिकृपण के नाम नहीं लेना चाहिए अतिकृपण का नाम नहीं लेना चाहिए श्रेयस ना अग्रणियात ज्येष्ठापत्य कलत्र हो बड़े पुत्र का भी नाम नहीं ले लेते हैं, और कलत्र पत्नी के भी नाम नहीं लेते हैं, लेना चाहिए लेते नहीं लेना चाहिए और पति के नाम तो प्रश्न ही नहीं है पत्नी का पति के नाम तो पत्नी को लेना बिल्कुल पाप है किन्तु ये समय आजकल ऐसे हो गया सब सभ्यता शास्त्र शास्त्रीय संस्कार इसको तो मानते हैं कि बहुत तो पीछे पुरानी बात है नए है आधुनिक हो गए तो उड़ेंगे तो मृक्षों का अनुकरण करते हैं। ऐसे कोई सुना था किसको बुलाता है ऐसे बुलाती है लगता है कि उनके कोई लड़के हुए काम करते कि बाद में पता चला वो पति का नाम है <laughs> ऐसे बुलाते हे रमेश सीधा रमेश बाद में क्या है रमेश रमेश सब सुना नहीं पड़ता है रमेश मैं क्या रमे रमे क्या रमा क्या संबोधन है रमे होता है बाद में बुधा रमेश मैं रमेश कहू कोई उसका लड़का है ना कोई नौकरे काम करता है उनके तो लड़के नहीं मैं भी नौकर काम करने वाला कोई होगा बाद में पता चला अपने पति का नाम है रमेश नाम तो नहीं लेना चाहिए फिर ऐसे बोलना चाहिए कि जी भी नहीं जोड़ना नाम लेना नहीं चाहिए और कहीं बात करते समय कभी कर बताते हैं किसको कहो बोलो वो तो क्या कहेंगे नाम नहीं लेंगे तो क्या कहेंगे हम कहते बोलो पतिदेव देव क्यों तो शर्म लगता है पतिदेव कह देंगे अरे <laughs> <laughs> पतिदेव कहेंगे <laughs> पतिदेव कौन से डर शर्म लगेगा लोगो क्या कहेंगे डर <laughs> लगता है ना लोग कहेंगे अरे ये कितने पुरानी वर्ग पतिदेव पतिदेव कहना चाहिए पति ही है परमेश्वर है पति परमेश्वर है क्या लाया था त्रिनाम पति सेवाई अग्निहोत्र से, नि सेवन स्त्रियों के लिए अग्निहोत्र कर्म पति सेवाई है पति सेवा पति पूजा उसी से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं गुरुजन की पूजा से परमात्मा प्रसन्न होते है आप छात्र मातृदेव हो पितृदेव हो आचार्य देव हो सब अतिथि देव पति के नाम नहीं लेना चाहिए और दोनों मिलकर के जब खाते हैं ना अपने झूठा पति को खिलाते हैं ये भी बहुत तो पाप होता है पति के नाम से पति का आयु चुना होता है पति के नाम नहीं लेना चाहिए कोई जिनके पति है पति मर गए तो भी उनका नाम नहीं लेते कोई पहले थी विधवा होगी तो भी पति का नाम नहीं लेते और पति है तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए और प्रेम खुशी सब के कभी एक टेबुल में वो भोजन करते आ भोजन करते वो कोई बात नहीं किन्तु एक प्लेट में दोनों भोजन करना प्लेट में भोजन झूठा हो गया वो पति खाएंगे तो अपना झूठा उनको खिलाया पति के भोजन के बाद जो उसी प्लेट में पत्नी भोजन कर ले पति के भोजन में कुछ बच गया तो उसको सेवन कर ले ये पत्नी का धर्म है पति को खिलाए पति खाने के बाद बर्तन में अपन लेकर खाए उनके कुछ रह गया तो प्रसाद रूप से ले सती किन्तु तो अपने प्रसाद पति को खिलाए <laughs> ये <laughs> तो विपरीत है ऐसे कोई तो कहते ऐसा करने से स्नेह बढ़ता है आ, मैं देखा इसे करने वाले एक साल दो साल के बाद पत्नी अलग शादी कर लिया पति भी अलग शादी किया मैं क्या स्नेह क्या बढ़ गया दोनों एक साथ नहीं खाते थे क्या खाते थे दोनों एक साथ खाने से क्या लाभ हुआ दो साले जो जुटा खिलाए खाए अब ये भी अलग वो भी अलग हो गया ये भी शादी कर ले अलग, वो भी शादी कर ले अलग है बढ़ जाता है स्नेह झगड़ा करने वाले एक साथ खाने वाले झगड़ा नहीं करते हैं? वो से नहीं स्नेह बढ़ने के लिए नहीं।, तो नहीं मोह बढ़ता है स्नेह नहीं मोह बढ़ता है मूर्खता थोड़ा दृढ़ होती है ये सब नहीं करना चाहिए साथ इससे थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि हमारी ये सम्पत्ति भारत में है ये धर्म स्थान है ये संपत्ति हमारे पास शास्त्र जिसके लिए सब लोग मानते सिर झुकाते हैं इस समय शास्त्र का थोड़ा सा भी ज्ञान हमको नहीं पहले मूर्ख लोग भी होते थे ऐसे लोग हमने देखा है जो अक्षर नहीं पढ़ पाते हैं पढ़े नहीं कहीं कहीं तो पहले स्कूल नहीं होता था कहीं स्कूलों में भी पढ़ते नहीं थे कहीं महिला लोग पहले पढ़ते ही नहीं थे ऐसा भी देखे पढ़े नहीं बिल्कुल ये सर के ऋषिकेश में देखा नेपाली की थी अक्षर नहीं पढ़ी किंतु पूजा पाठ तत्व पाठ महुना तत्व लेकर पढ़ेगी उसको कंठ मयूना सुन सुनकर बहुत अच्छा उच्चारण करती है और पुस्तक लेकर के पुष्ठ भी इसे करी कभी कभी उसको ऐसे पुस्तक पकड़ लिया तो भी उसको पता नहीं चलता है <laughs> बोलता है श्लोक नहीं मिलता है देखने से थोड़ा बोलते समय ना कुछ थोड़ा श्लोक उसको अक्षर से कुछ थोड़ा कहीं मिल जाता है तो किंतु बड़े श्रद्धा है ऐसे देखे लोग पुराण कोई पुराण पढ़ता है लोग सुनते हैं मजदूरी करने वाले मूर्ख लोग को पढ़े नहीं कोई पुराण पढ़ेगा सब भाषा में पुराण है कोई दीप जलाकर पुराण ब्राह्मण पढ़ेंगे बाकी सब लोग सुनते हैं सुनने के लिए निश्चित नहीं ऐसे मजदूरी करने वाले कोई लेट कर सुनता है कोई बैठ कर सुनता है कभी कोई सो जाता है किन्तु कोई सुनते है सुनने वाले में सुन सुनकर कुछ याद हो जाता है जरूरत तो आवश्यक होने पड़ोस सुनाता है कहता है ऐसे देखे एक मजदूरी करने वाले किंतु उस रोज ध्यान से सुनता है पूरा सुनते सुनते इतने उसका ज्ञान है पढ़ने वाले को भी इतने याद नहीं जो सुनने वाले को याद है क्योंकि रीतिमत रोज रोज सुनता है नियम से तो मूर्ख लोग भी जानते है उसमें शास्त्र में, में कैसे बैठना कैसे खाना कैसे क्या करना सब कुछ इसमें शास्त्र में सब इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मेहमान होगा इसके साथ ना पढ़े ना सुनना ना सुनने वाले पढ़ने वाले से बात माननी तो ये सभ्यता से दूर हो करके अनुकरण करेंगे जो नाचने कूदने वाले विदेशी का अनुकरण मिशन का अनुकरण करने वाले उसके अनुकरण करें अपने बड़ा मानते हैं ये सब दुर्भाग्य नाम नहीं लेते हैं नाम नहीं लेकर के इसे बड़े का आ, आत्मनाम गुरुनाम नामाति कृपणश श्रेयस्क न गृह्याद ज्येष्ठापत्य कलत्र नाम नहीं लेते ये एक चल रहा था हाँ न बत्तीस नहीं इकतीस हाँ, नमोस्तुते देव प्रसिद्ध भगवान को नमस्कार जब जप करते हैं भगवान का नाम लेते हैं, नाम लेकर के नमस्कार कहते नाम लेने का अभिप्राय क्या है उनका नाम लेने से भगवान खुश हो जाएंगे? ये भगवान का नाम जो बड़े का नाम नहीं लेते गुरुजन ले का नाम नहीं लेते भगवान का नाम लेने से खुश क्या? वस्तु तो अपने मन में मन को भगवान में लगाना भगवान का नाम लेकर अपने मन को लगाना और नमस्कार करना यही मंत्र का अभिप्राय है नहीं तो उनका नाम लेने से खुश हो जाएंगे कोई सामान्य कोई व्यक्ति है उनका नाम लेने से भगवान के मिल जाएगा नाम लेकर के अपने मन को लोग मन जब लग गया तभी जपने का साथ जपे का बना भगवान का नाम लेकर के देते रहते कुछ नहीं नमस्कार नमस्कार है बस उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको नमस्कार औ चिंतन करे मैं उनका नमस्कार कर हम जैसे मंत्र जपते उसके साथ परमात्मा का जप नाम में शक्ति है भगवान नाम के उच्चारण शुद्ध उच्चारण से शक्ति है ऐसे शुद्ध उच्चारण करके भगवान को नमस्कार करे तो ये कंठ मुख वाघ प्राप्त है समय का सदुभ होता मंत्र भगवान का नाम इसलिए कहते भगवान का नाम लेते समय अशुद्ध उच्चारण नहीं करे शुद्ध उच्चारण करे श्रद्धा के साथ वही जप का फल होता है ऐसे करते करते मन लग जाए उसमें तो मन को लगाने के लिए मन से चिंतन करते कहते और भगवान को बस और कुछ करने का है नहीं कृपा करे कृपया करे आपको नमस्कार आपको नमस्कार नमस्कार भी भगवान को क्या चाहिए अपने समर्पित तो होना है नमस्कार करने का था अहंकार को छोड़ना चरण में समर्पित तो हो जाना उनके चरण में मैं समर्पित तो हूँ जिनको नमस्कार करते अपना निकर्ष हम निकुष्ट है आप श्रेष्ठ है आप चरण में हम समर्पित तो। ये भावना करके परमात्मा के चरण में समर्पित तो हो जाए हे देवाबर प्रसन्न हो जाए अभी कहते हैं विज्ञा तुम इच्छा भगवंतम आद्य आपका जो आद्य स्वरूप है अब आद्य सौ आदि में सऊ कारण इसको मैं जानना चाहता हूँ नहीं प्रजानी तब प्रवृत्ति ये सब आपकी जो प्रवृति चेष्टा ये मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या है करना क्या ये आपका रूप देखना चाहता तो ठीक है अब ये सब क्या करना चाहते है आंख में इतने अग्नि प्रज्वलित है मुख इतने और मुख में सब प्रवेश करते है कहाानी के समान है असो का आप खा देते ये किया आपकी प्रवृति क्या करना चाहते मैं कुछ नहीं जानता हूँ तो स्वामी जानना चाहते हो विज्ञाति तुम स्वामी जानना चाहता हूँ हे देवर प्रसन्न हो जाए आपको नमस्कार है बस प्रार्थना करते आप करते भक्त थक जाता है और कुछ ही नहीं अपना जब तक तो अहंकार है तब तो तक तो पूजा सामग्री में दिखाते हैं ये पूजा करता हूं अहंकार समाप्त होने पर पूजा सामग्री कुछ नहीं बस नमस्कार है जनक याज्ञ मूल्य सम्पादर्वेद में याज्ञ ज्ञान का उपदेश करते जनक जनक जी कहते एक हजार गो देता हूं आगे उपदेश कीजिए एक हजार गो देता हूँ शब्द देते जब ज्ञान हो जाता है तो जनक जी कहते पूरा विधेय राज्य आपका है अरे मैं भी आपके नौकर मामचापी सदास्या सब समर्पण कर देते है फिर मुंडा को विशेष में आता है नम परम शिव्य मन नम उनका नमस्कार उनका नमस्कार और कुछ देने का है ही नहीं शिष्य के पास इसी प्रकार भक्तों को देने के भक्तों भगवान को क्या दे सता है बस आपको नमस्कार प्रार्थना करता है स्लो को बोलो आ क्या ही मैं को भवान ग्रो को नमो सुनोच्छा मैं भवान भगवान दर्शन देते हैं बोलते हैं उत्तर भी देते हैं किंतु जैसे अर्जुन ने पूछा जैसे अर्जुन भक्ता था इसी प्रकार हो तो प्रकट भगवान हो जाते हैं श्री भगवान वाचवाच कालोश्मी लो का क्षयकृत प्रवृद्ध कालोश्मी लो का क्षयकृत प्रवृत् लोकान सहर्तमी प्रवृत्त लोकान्हर प्रवृत् ऋते पिता नविष्य नष्य प्रत्यु योध ये स्थिता निशेषा लोशी लोका प्रवृत्त लोकान्विद ऋते कि नवि शिशेता प्रत्यनिशेष योधा भगवान कहते कालूश्मी मैं काल हूं और लोक क्षय कृत सारे लोग को नष्ट करने, वा, करने वाले क्षय करने वाले जितने लोग इसी प्रकार सब को, को करने वाले प्रवृद्ध अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुआ हूं इसलिए यह लोका समाह प्रभुत्व लोक समाह समाप्त करने के लिए प्रभुत्व हूं करने के लिए प्रभुत्व ये समय में इस सब लोगों को संहार करना चाहता हूं और जिन जिनको देखा तुमने जो जो युद्ध योद्धा है तो आ रीते भी सर्वे ना न बसती तुम कुछ नहीं करो तो भी सब कोई नहीं रहेंगे सब मरेंगे ये प्रत्यनिकेश योद्वा अवस्थित विपरीत अन्यसु जो सेना में आपके विरुद्ध में जितने सब है योद्वा जो अवस्थित है आप युद्ध करेंगे तो मारोगे आप कुछ नहीं करो तो भी ये नहीं रहेंगे मरेंगे जब कर्म समाप्त होता है प्रारब्ध समाप्त होता है मरण होता है नहीं होता है कोई किस प्रकार मरता है किन् मरण होना है कोई रास्ता में गाड़ी धक्का लग गया कोई विषय का कर मर गया कोई किस को विषय दे दिया कोई किस को मार दिया अब कोई कुछ नहीं दे विशा दे कोई नहीं मारे कोई आग, नहीं हो रोग नहीं हो तो मरता कोई बिना रोग ऐसे ही मर जाता है कुछ नहीं सामने कुछ कुछ कालींक दिया बस गले में अट गया बस भोजन करते गला अट गया खत्म थोड़ी ऐसे भी लोग देखे रोग नहीं स्वस्थ है अब खाते सब और किस किस को तो स्वस्थ है कहते मैं मेरा समय का जाऊंगा ये क्या बात है न जाने वाला हूं हा सो राम राम करके को गया किसके शरीर में कोई खराब था देखो मेरे शरीर में सब हाथ उठा नहीं पाता था देखो मैं हाथ उठा तो सब हो गया कुछ नहीं मेरे मैं अभी हो गया जा रहा हूं सब राम राम राम करके किसी चलिए ऐसे भी जाते हैं रोग ना ही होने पर ही मरता और मरने के लिए होता तो निमित्त कुछ न कुछ, कुछ, कुछ बन जाता है वैद्य को आग को देखो तो कहेंगे हाँ हाँ हार्ट हो गया कुछ हो गया कुछ ना कुछ बता देंगे कुछ इतना हुआ है बातें अंदर से खराब कुछ हो जाता हमारे गां तो उसे में क्या करना आ गए <laughs> क्या कारण से क्या मिले हो okay, गया कहते तुम्हारे बिना भी ना सर्वे भाई संधि ये अवस्थित प्रत्यनी युद्ध से है? मैं तो प्रभु तो हूँ इनको समाप्त करने के लिए ये तो तुम्हारे बिना भी कोई नहीं रहेंगे हंसलो को बोलो श्री भगवान कालोशी लोक क्षय प्रबिद लोकान्विद विता न भ्ये स्थितिता सत्यनी के तस्त्तिषभस्व तस्मातिषभस्व जीत शत्रोन्भुक्स्व राज्य समृद्ध जीत शत्रोन्भुक्ष राज्य समृद्ध मयी वैते पूर्व मय निश्य साचि निमित्त मात्र भवश्य साचि <laughs> तस्माते सौ निक्का सत्रुन्धुंचल्य मई अभदे निहता पूर्वे निमित्त माता सा तस्मा तुम तो उत्तिष्ट तुम उठो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और शोलभस्व यश कीर्ति को प्राप्त करू बहुत पुण्य से प्राप्त होता है यश कीर्ति का भी किसको मिलती है अपने पुण्य कर्म का फल है खाली चाहनी से नहीं मिलता है पुण्य कर्म का फल है और पुण्य कर्म भी इसलिए नहीं करे हमको कीर्ति मिले जिस करेगा उसको कीर्ति तो मिल जाएगी परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म निष्काम कर्म करता है परमात्मा अर्पण करता है परमात्मा ज्ञान के लिए अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान के प्राप्त तो करेगा नहीं तो फल के लिए करेगा तो यशी सभी धन भी स्वर्ग भी सुख सब कुछ मिलता है कर्म सत्कर्म से तो भी यहां अभी तक तुम आ? जो पुण्य से प्राप्त होता है मैं कहता तुम करो युद्ध में लगो पुण्य प्राप्त यश प्राप्त करो कैसे यश होगा शत्रुन जीतता समृद्धम राज्य भूखो शत्रु को जीत करके यश प्राप्त करो और समृद्धम राज्य भूखो राज्य मिल गया लिया दुर्भिक राज्य से राजा क्या करेगा राजा इसलिए कहते नहीं समृद्ध सम्यकृद्ध समकुच राज्य प्राप्त करके कोई शत्रु तो निष्को को शत्रु रहेगा तो राज्य मिलने पर भी रहे भय रहेगा समुद्ध राज्य प्राप्त भो करो जितो शत्रु को जीत लो जीत करके मैं आए वे पूरा में वह नहीं था मैं ही नहीं चौक महादिया तुमने देखा चौक महा दिया तुम तो निमित्त मात भवो केवल निमित्त हो सुख दुख मिलता है जन्म मरण होता है अपने कर्म के अनुसार है जिसका पुण्य कर्म होता है उसको सुख मिलता है पाप करो तो तो दुख मिलता है आ, आ, कर्म समाप्त होगा तो मरण होता है किंतु कोई निमित्त बन जाता है कर्म के कारण निमित्त बनता है निमित्त जो बनेगा यदि कुछ करता है तो पाप पुण्य उसको भी होता है जो निमित्त बनकर के भीत तो कर्म करता है उसको पाप पुण्य कर्म होता है कि जो फल भोगता है वो अपने कर्म का फल चलते समय कोई धक्का देकर गिरा दिया तो गिरने का जो गिरने से कष्ट होता है आप कर्म के फल धक्का देने वाला निमित्त तो बन गया वो यदि धक्का दिया तो उसको पाप कर्म होगा कोई उद्धार करता है तो उसको पुण्य मिलेगा और आपको जो गिरना हुआ वो आपके पहले क्या हुआ पाप कर्म का फल और गिरने के बाद यदि आप उसको एक धोखा कर देते हैं तो फिर आप दूसरे पाप कर्म करते हैं उसका फिर फल भोगना पड़ेगा पहले पाप कर्म क्या था जिसका क्या निरा उसको उसने धोखा दिया दूसरे को क्यों नहीं धक्का दिया आपको क्यों धोखा दिया और कभी कभी बिना धोखा दिए भी गिर जाते हैं अब पापकर्म का फल है और तुरंत उसको धक्का दिया तो और पाप कर्म किया निमित्त हो केवल जो धक्का देने वाले उसका पाप लगेगा किंतु आपको जो मिला कष्ट आप धक्का देकर के और पाप करते हो अपने पुण्य पाप पापकर्म का फल इसी प्रकार का भी मिलता है पुण्य का फल ही कोई निमित्त बन जाता है निमित्त बन करके कोई कुछ करेगा अभी इस भगवान कहते तुम केवल निमित्त बनो तुम्हारा धर्म पालन करने के निमित्त बनो भय करते हो मैं ग्रीस्म द्रोणादि को मार दूंगा मैं मरें, मरेंगे मैं पापी भू करूंगा इतने सब कुछ नहीं नुम्हारा कर्तव्य तुम करो जो जिसका कर्म फल गया कोई किसकी रक्षा नहीं करता है कोई किसको सुख दुख नहीं देता है अपने कर्म ही सुख दुख देता है हम तरक्षती चवय असत सात समाचार सत्कर्म करता है तो अपनी रक्षा करता है और निषिद्ध कर्म करता है तो अपने आप को करता है अपने कर्म फल से भूलते हैं मेरे ने इनको मार दिया तुम तो केवल निमित्त हो जाओ जीत करके राज्य भोग करो यश प्राप्त करो उठो अपने धर्म करो हे संबोधन, साचीन बाएं हाथ से भी संरक्षेपण करने से सभ्य धनु मारते थे ऐसे करके में खींचते एक लक्ष्य करे मारते करके मार हैं ऐसे करके बाएं से खींच करके मार सकते हैं हाथ से खींचे तो जोर पड़ता है कई तो बाएं से भी खींच सकते हैं इधर का ही हो गया इसे घूम कर ऐसे करने के बाद इधर लगा दिया तो अर्जुन के पास ही सामर्थ्य था जो फुटबॉल खेलते है ना डाइने पैर से मारते वाई पर से ही मारते कोई डायने पर से मारे वहां पर से नहीं मार सकते कोई कितें बाहन पर से भी जोर से मार सकते हैं तो ये बाह तरफ से भी ऐसा खींच कर मारने वाले संबोधन करते हैं सम श्लोक बोलू तस्मा तम उठा स सद्य साचि द्रोणं चीष्म जयद्रथ द्रोण भी जयद्रथं कर्णं तथा न्यान पी तथा न्यान भी योधवीरा मैता जहिम व्यतिष्ठा मैयास्त जहिमा व्यतिष्ठा युद्ध स्वजेता शिणे सपत् युद्ध स्वेता शे सपत्च मेषम च जयद्रथं चर्ण कथानी योजना च द्रोणम जयद्रथं जय कर्णं च तथा अन्यन्यापियोधवीरान मैं हतान त्व जई मैंने इनको मार दिया तुम खाली निमित्त कर मारो द्रोणों को भी मार दिया भीष्म को भी जयद्रथ जयद्रथ जय द्रथ इसके पिता तप कर रहे जो जय द्रथ को मारेगा पुत्र को मारेगा उसका सिर गिर जाएगा जो जय द्रथ का सिर को गिराएगा उसका सिर गिर जाएगा ऐसे तब पकड़ रहा है ये सब को मैं मान लिया कर्णवी तो अमोघ अस्त्र से संपन्न है सूर्य पुत्र है ये इनका नाम लिया अलग अलग विशेष विलक्षण न सब तो इनको भी तथा अन्य अपरान युद्ध में जीव भी रहे समर्थ उनको भी माया आता मार दिया मैंने तुम जयी तुम जय केवल मारो मां व्यथिष्ठा व्यथा को प्राप्त नहीं करो भय नहीं करो युद्ध युद्ध करो रानी सपतनाम जीता थी युद्ध में शत्रु को जय करोगे तुम जीत लोगे भय नहीं करो युद्ध में लगो कीर्ति को प्राप्त करो जीत लोगे श्लोक बोलो द्रोण चीष्मीरा मै का जय मा व्यति युद्ध सुजेता शिण ओम पूर्ण इद् पूर्णापूर्ण मुद्श्य पूर्णस्य से पूर्णमादा ओम शांति शांति शांति, शांति।